पातंजलोग प्रदीप साधनपाद कामतो कामतो वापी काम तो वापि योमी शुभाशुभम तत्सव दयि संस्तम तत्प्रयुक्त करोम्य हम पहले इच्छा से या निष्कामता से जो शुभाशुभ कर्म का मैं अनुष्ठान करता हूँ वह सब आप परमेश्वर के ही मैं समर्पण करता हूँ क्योंकि आप अंतर्यामी से भी ही प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हूँ यद करोसी यदस्नासी यद्युहोसी ददासी यद यपस्सी कौंती य तत्कुरुस्व मदर्पणम हे कुंती पुत्र अर्जुन जो तुम कार्य करो भक्षण करो यज्ञ करो अथवा दान करो और जो तब करो वह सब मेरे परमेश्वर के ही अर्पण करो यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि जिस योगी ने अपने समस्त कार्य ईश्वर के समर्पण कर दिए हैं उसका कोई काम अशुभ न होगा सब शुभ ही होंगे तथा फलों को ईश्वर समर्पण कर देने के कारण उसके कर्म परित्याग पूर्वक ही होंगे कर्मों और उनके फलों को ईश्वर समर्पण कर देने के अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचन माँ कर्मफल हेतुभू माते संगोस्तु कर्मणी हे अर्जुन कर्मों के अनुष्ठान ही में तुम्हें अधिकार है कर्मों के फल में कदापि नहीं अतः फल के अर्थ कर्मों का अनुष्ठान मत करो और कर्महीनता में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए अर्थात ईश्वर समर्पण करके सदा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य रूप शुभ कर्म करते रहना चाहिए शंका समाधिपाद में उत्तम अधिकारियों के लिए वैराग्य अभ्यास आदि साधन बतलाए गए हैं और इस साधन पाद में मध्यम अधिकारियों के लिए अष्टांग योग फिर जहाँ उस अष्टांग योग के केवल तीन नियमों को ही क्यों साधन रूप बतलाया गया है समाधान इस पाद में मध्यम अधिकारियों के लिए वास्तव में तो अष्टांग योग ही साधन रूप बदलाया गया है और तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान पांचों नियमों के अंतिम तीन भाग हैं किंतु ये व्यावहारिक जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाने में अधिक सहायक होते हैं जिससे चित्त शुद्ध और निर्मल होकर अष्टांग योग पर सुगमता से आरूढ़ हो सकता है गीता में ऐसे योगेक्षु को आरु रुक्षु नाम से पुकारा गया है और इस क्रिया योग का नाम कर्मयोग दिया गया है यथा आरुरुक्षोर मुनिरयोगम कर्म कारण्य आरुरुक्षारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मननशील पुरुषों के लिए कर्मयोग को कारण अर्थात साधन कहा है तब से शरीर वाणी मन और अंतकरण की अशुद्धि दूर होती है स्वाध्याय से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा मन की एकाग्रता और ईश्वर प्रणिधान से कर्मों में कामना और फलों में आसक्ति का त्याग तथा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है इसलिए इनको क्रियायोग नाम से अष्टांग योग के पूर्व अनुष्ठान करना बतलाया है और यदि इन तीनों के व्यापक अर्थ लिए जाए तो सारे योग के आठों अंग इन्हीं के अंतर्गत हो जाते हैं